अध्याय दो स्वामी ईशानानंद 1909 सौ ईस्वी के ज्येष्ठ मास में एक दिन प्रातःकाल मेरे सुनने में आया कि श्री माता जी पूजनीय शरत महाराज अर्थात स्वामी शारदानंद योगीन मां गोलाप मां आदि के साथ कलकत्ता जाते हुए उसी दिन शाम को चार बजे कोयलपाड़ा पहुंचेंगी शिक्षक श्री केदारनाथ दत्त अर्थात स्वामी केशवानंद के गृह मंदिर में श्रीमा के था हमारे स्कूल में बाकी सबके ठहरने की व्यवस्था हुई है परंतु संध्या हो जाने पर भी वे लोग पहुंचे नहीं बाद में समाचार आया कि उनकी गाड़ी नदी के पास फंस गई है तुरंत कुछ भक्त उस ओर चल पड़े बाद में रात के लगभग 10 बजे सभी आ पहुंचे मां भली भांति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 माताजी ने मेरे माध्यम से ही पुरुष भक्तों से बातचीत की पूजनीय शरत महाराज ने कहला भेजा कि रात अधिक हो रही है अतः माताजी ने थाली में से एक संदेश का टुकड़ा तोड़कर ग्रहण किया और थोड़ा सा जल पीकर वे आगे की यात्रा के लिए उठकर खड़ी हो गई मैंने भी सबके साथ भीड़ के बीच उन्हें प्रणाम किया और उन्हें प्रणामी के स्वरूप में पिताजी से जो कुछ मिला था मैंने उनके हाथ में दे दिया मां ने स्नेहपूर्वक मेरी ठोड़ी का स्पर्श किया और फिर उस हाथ को चूमते हुए बोली बेटा जो कुछ देना हो सब पाओं में देना चाहिए धीरे धीरे जाकर वे गाड़ी में चढ़ गईं। इन साधारण सी दो चार बातों के माध्यम से मुझे उनके जिस स्नेह का आसस्वादन मिला था उसकी तुलना में माता पिता का स्नेह भी उसी आयु में तुच्छ प्रतीत हुआ था एक बार जगतात्री पूजा के अवसर पर कलकत्ता से जयराम जाते समय मां प्रातः काल कोयलपाड़ा आश्रम पहुंची अपराह्न में वहां से रवाना होते समय उन्होंने आश्रम के उत्साही कर्मियों से कहा था यहां पर अब तुम ही लोग मेरे अपने हो गांव में अब तुम ही लोगों पर पूरी तरह निर्भर रहा जा सकता है यहां देखती हूं कि ठाकुर अब विराज रहे हैं एक एक कर सबको आशीर्वाद देने के बाद वे बोली बीच बीच में जयराम वाटी आते रहना विशेषकर जगधात्री पूजा के समय तुम सबको आना होगा जगधात्री पूजा के दिन हम तीन लोग अपने खेत की कुछ साग सब्जी लेकर जयराम वाटी गए मां हमें देखकर खूब आह्लादित हुई और बोली यहां पर सब्जी आदि सब समय नहीं मिलती कभी कभी बड़ी मुश्किल हो जाती है सो देखती हूं कि ठाकुर ही तुम लोगों के द्वारा सब जुटा दे रहे हैं उसी समय से वे जब भी गांव में रहती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 जरामवाटी वाटी पहुंचे एक मामी हमारी हालत देखकर बोली भक्त होने से ही इतना कष्ट बोझ ठोते ढोते लड़कों का सिर घिस गया यह बात सुनकर माताजी ने कहा उनका अपना सिर अब है ही कहां जिसका सिर था उसे ही दे दिया है इसके बाद उन्होंने बड़े स्नेहपूर्वक हमारे सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया बाद में उन्होंने आश्रम में हम लोगों से कहला भेजा था एक साथ इतनी चीजें न भेजकर थोड़ा भेजना नहीं तो सूखकर बर्बाद होता है इसके बाद से हम लोग छोटी गठरी लेकर बार बार उनके पास जाया करते थे जगधात्री पूजा के उपरांत मां कलकत्ता जाने वाली थीं। उन दिनों कोयालपाड़ा आश्रम में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 चाहे जो करो उन्हें पकड़े रहने पर भूल ना होगी केदार बाबू बोले स्वामी जी ने तो देश का काम करने के लिए बहुत कहा है उनके जीवित रहने पर आज देश का कितना काम होता यह सुनकर मां तुरंत बोली अरे बेटा मेरा नरेन आज रहता तो कंपनी क्या उसे छोड़ देती जेल में डालकर रखती मुझसे वह देखा नहीं जा सकता था नरेन मानो नंगी तलवार था विलायत से लौटकर आने के बाद मुझसे बोला मां आपके आशीर्वाद से इस युग में छलांग न लगाकर उन्हीं के बनाए जहाज में चढ़कर उस मुल्क में गया था वहां भी मैंने ठाकुर की महिमा देखी कितने ही सज्जन लोगों ने मंत्र मुग्ध के समान मुझसे उनकी बातें सुनी और उनका भाव लिया तदुपरांत वे बोली वे भी तो मेरे ही बच्चे हैं क्यों ठीक है ना इसी सिलसिले में एक दो तो घटनाएं याद आ रही हैं एक बार पूजा के समय मां ने मुझे मामा लोगों के लड़के लड़कियों के लिए कुछ कपड़े खरीदने की जिम्मेदारी सौंपी मैं सब स्वदेशी कपड़े खरीद कर ले आया लड़कियों को अधिकांश कपड़े पसंद नहीं आए और वे अपनी अपनी रुचि के अनुसार फरमाइश करने लगी मैं उत्तेजित होकर बोला वह सब तो विलायती चीजें हैं वह भला क्यों लाओ माता जी भी एक और बैठी थी वे थोड़ा हंसते हुए बोली बेटा वे विदेशी लोग भी तो मेरी संतान हैं मुझे सबको लेकर घर संभालना पड़ता है मेरे एकांगी होने से क्या चलेगा ये लोग जो चाहती हैं वही ला दो बाद में मैंने देखा कि किसी के लिए कोई चीज मंगानी हो तो मां मुझे ना कहकर किसी अन्य से मंगा लेती थी किसी के भी भावनाओं को आघात पहुंचाना उनके स्वभाव के विपरीत था परंतु जिस दिन समाचार मिला कि बांकुड़ा की पुलिस स्वदेशी आंदोलन के मामले में यूथ बिहार गांव में देवेन बाबू की पत्नी और बहन सिंधु बाला दोनों का नाम एक ही था को जबकि वे दोनों ही गर्भवती थीं, बंदी बनाकर उन्हें पैदल चलाते हुए थाने ले गई है उस दिन मां की अग्नि मूर्ति देखकर सभी स्तंभित रह गए थे मां तो पहले कहते क्या हो बोलकर सिहर उठी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 थोड़ी देर बाद जब समाचार आया कि उन्हें छोड़ दिया गया है तब जाकर वे काफी कुछ शांत हुई और बोली यह समाचार यदि नहीं मिलता तो आज मैं सो नहीं पाती थी और एक बार जब मां कोयलपाड़ा में थी एक दिन पूजनीय शरत महाराज ने रास बिहारी महाराज को कुछ आम देकर उन्हें मां के पास भेजा था उनके पहुंचने के थोड़ी देर बाद ही प्रबोध बाबू मां को प्रणाम करने आए कुशल प्रश्न आदि के बाद मां ने उनसे पूछा क्यों जी युद्ध की क्या खबर है लोगों का कितना विनाश हुआ है मनुष्य को मारने की कैसी मशीन बनाई है टेलीग्राफ आदि आजकल कितने यंत्र हो गए हैं यही देखो ना रासपिहारी कल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 ने उन्हें खूब फटकारते हुए कहा यह मेरा अपना गांव है कोयालपाड़ा मेरा बैठक खाना है ये सब लड़के मेरे अपने जन हैं यहां पर आकर मैं थोड़ी बहुत स्वाधीनता के साथ चलती फिरती हूं कलकत्ते से आकर यहां राहत की सांस लेती हूं वहां तो तुम लोग मुझे मानो पिंजरे में बंद करके रखते हो मुझे हमेशा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 ठीक है आप अपने समय के अनुसार उन्हें साथ लेकर रवाना होइए हम लोग खाना तैयार करके चाहे जितनी दूर हो सिर पर रखकर पहुंचा देंगे यह सब मां के कान में पड़ने पर उन्होंने प्र महाराज से कहा तुम इतनी नाराजगी क्यों दिखा रहे हो यह तो हमारा गवई गांव है यहां भी क्या कलकत्ता के समान सब कुछ खड़ी के कांटे के साथ साथ हो सकता है देखते हो ना कि ये लड़के सुबह से ही कितना परिश्रम कर रहे हैं तुम चाहे जो कहो पर यहां से बिना खाए जाना नहीं होगा आखिरकार रात के लगभग आठ बजे भोजन आदि करके आठ बैलगाड़ियों में वे सब लोग विष्णुपुर की ओर रवाना हुए मां रामेश्वर की तीर्थ यात्रा कर कलकत्ते लौटी हैं हम तीन लोग उद्बोधन भवन में उनका दर्शन करने के लिए ऊपर गए हमारे प्रणाम करके बैठने पर मां ने कोयालपाड़ा आश्रम तथा जयराम वाटी से सभी का कुशल संवाद पूछा और तदुपरांत वे केदार बाबू से बोली तुम आओगे यह सुनकर मैंने तुम लोगों के आश्रम के लिए रामेश्वर के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 इस पर मां बोली ठीक है तो फिर उन्हें अच्छी तरह से मढ़वाकर ठाकुर घर में टांग लेना केदार बाबू ने पूछा आपने रामेश्वर आदि कैसा देखा मां ने कहा बेटा जैसा उन्हें रख आई थी ठीक वैसे ही हैं। गुलाब मां तब उधर से होकर बरामदे की ओर जा रही थी मां की वह बात सुनकर वे कह उठी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 और योगीन मां आदि को सब बतलाने लगी मां कहने लगी अहा शशि अर्थात स्वामी रामकृष्णानंद ने मुझे सोने के 108 सौ आठ बेलपत्र देकर रामेश्वर की पूजा कराई मेरे वहां आने की बात सुनकर रामनाथ के राजा ने अपने दीवान को मंदिर का रत्नागार खोलकर मुझे दिखाने का आदेश दिया और कहा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 किसी चीज की आवश्यकता होगी तो वह ले लेगी और मैंने राधु से कहा देख तुझे यदि किसी चीज की जरूरत हो तो ले सकती है उसके बाद जब हीरे जवाहरात की चीज दिखाई जाने लगी तो मेरी बस छाती धुक धुक करने लगी आकुल होकर मैं ठाकुर से प्रार्थना करने लगी ठाकुर देखना राधु के मन में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 मां ठाकुर को भोग देने को उठ गईं। हम लोग भी नीचे उतर आए जन्माष्टमी के एक दो दिन पूर्व मैंने मां के समक्ष उस दिन दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की यह बात गोलाब मां के कानों पर पड़ने पर वे अपने स्वाभाविक उच्च स्वर में कहने लगी इतना सा लड़का दो दिन बाद ही मंत्र भूल जाएगा और अभी से दीक्षा लेने की इच्छा केदार की भी कैसी बुद्धि है मां तो तुम्हारे अंचल की ही है जब वे वहां जाएंगी तब सोच समझकर बाद में दीक्षा लेना यह कहकर गोलाब मां चली गईं। तब मां बोली गोलाब की भी कैसी बात बचपन बचपन में जो कोई भली भांति सीख लेता है वह भला उसे कभी भूलता है अभी से जितना कर सकता है करे ना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 खाओ उसे हाथ में लेकर उनके सामने खाने में लजाते हुए देखकर वे बोली लज्जा मत करो दीक्षा के बाद प्रसाद खाना चाहिए यह कहकर उन्होंने एक ग्लास पानी भी दिया केदार बाबू की मां भी मां के साथ रामेश्वर आदि तीर्थ करने गई थीं। कुछ दिनों के बाद हम लोग उन्हें साथ लेकर कोयलपाड़ा लौट आए लौटते समय मां ने केदार बाबू को कुछ रुपए देते हुए कहा इससे धान खरीदकर जगधात्री पूजा के लिए थोड़ा चावल बनाकर रखना फागुन के महीने में मां अपने गांव आ रही थी हम तीन लोग भोर में ही उन्हें ले आने को कोयलपाड़ा से काफी दूर निकल आए मां की गाड़ियां दृष्टिगोचर होते ही हम में से दो लोग आश्रम में समाचार देने को लौट गए मैं गाड़ी के साथ साथ लौटने के लिए ठहर गया दूर से ही मां मुझे देखकर कहने लगी कौन है जी ब तो नहीं मेरे पास जाकर प्रणाम करते ही मां सबका कुशल मंगल पूछने लगी गाड़ी चल रही थी और मैं भी साथ में पैदल चल रहा था मां गाड़ी में से मुंह निकालकर तरह तरह के प्रश्न पूछने लगी यह कौन सा गांव है यह किनका तालाब है कोयालपाड़ा और कितनी दूर है इत्यादि कोतुलपुर पार हो जाने पर मां ने कहा गाड़ी में चले आओ ना और कितना पैदल चलोगे गाड़ी में मां के साथ राधु थी थोड़ी देर बाद गाड़ीवान गाड़ी से उतरकर बोला मैं थोड़ा पैदल चलता हूं आप सामने बैठ जाइए मैं गाड़ी में चढ़कर बैलों को थोड़ा उकसाकर जोरों से गाड़ी चलाने लगा इस पर मां खूब हंसने लगी और बोली तुम तो अच्छी तरह गाड़ी चलाना जानते हो सभी तरह के काम सीख कर रखना अच्छा है यथा समय हम लोग आश्रम में आ पहुंचे मां को वाद का रोग था बैलगाड़ी में काफी समय तक बैठे रहने से उनके पांव सुन्न हो गए थे केदार बाबू की मां ने हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी से उतारा और धीरे धीरे ले जाकर मंदिर के बरामदे में बैठा दिया मां ने थोड़ी देर विश्राम करने के बाद स्नान किया फिर वे मुझसे बोली बेटा केदार की मां के साथ मैं और बगझक नहीं कर सकती बे जरा बहरी थी तुम कपड़े बदलकर गमछा लपेट लो और जरा मेरे पूजा की व्यवस्था कर दो मैं अनजाने में मां का ही भीगा गमछा पहनकर डलिया लिए फूल तोड़ने जा रहा था कि केदार बाबू की मां यह देखकर अत्यंत उद्विग्न होकर बोली अरे तूने तो मां का ही गमछा पहन लिया है जा बदल कर आ इस पर मां कहने लगी तो क्या हुआ लड़का है मेरा गमछा पहन लिया तो क्या हो गया जाओ जाओ फूल चुनकर लाओ केदार बाबू ने बात बात में कहा मां आपके सभी लड़के विद्वान हैं केवल हम ही कुछ लोग आपकी निकट मूर्ख संतान हैं शरत महाराज ठाकुर के बारे में ग्रंथ लिखकर उनकी वाणी और भाव का प्रचार कर रहे हैं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 जैसा कि हाथी के दांत सोने से मढ़े हुए हो इतना कहकर वे पूजा करने को उठ गईं। संध्या के थोड़ा पहले मां पालकी में जैरा के लिए रवाना हुई